मुझे कल एक जानकारी दी बाबूजी ने वो जानकारी आप सब तक पहुंचे उन्होंने जानकारी दी कि एक बार वो टीवीएस ग्रुप है ना टी वी एस जो यहाँ का चेन्नई का सबसे बड़ा ग्रुप है और शायद भारत के सबसे बड़े ग्रुप में उनकी गिनती है उनके घर वो भोजन करने गए थे ये बात आपके ध्यान में इसलिए लाने की जरूरत है कि टी ग्रुप जो हजारों करोड़ के एम्पायर का मालिक है